प्रश्न उत्तर रत्न मालिका श्री शंकराचार्य साधु बलम किम दैव कह साधु सर्वदा तुष्ट दैव किम यहां श्लाघ्यते सद्भि प्रश्न साधु सज्जन का बल क्या है उत्तर दैव ही साधु का बल है प्रश्न साधु कौन है उत्तर जो सर्वदा संतुष्ट रहता है वह साधु है प्रश्न दैव क्या है उत्तर पूर्व जन्म अथवा इस जन्म में किया हुआ पुण्य ही दैव है प्रश्न पुण्यशाली कौन है उत्तर जो व्यक्ति सतपुरुषों से प्रशंसित है वह पुण्यात्मा है गृह मेधिश्च मित्र किम भार् कृहच यो यजते को यज्ञ श्रुत्या विहि श्रेयस्को नृणाम गृहस्थ का मित्र कौन है उत्तर धर्मपत्नी प्रश्न गृहस्थ किसे कहते हैं उत्तर जो यज्ञ करता है वह गृहस्थ है प्रश्न यज्ञ किसे कहते हैं उत्तर वेद विहित कर्म जिससे मनुष्यों का कल्याण हो वह यज्ञ है कश्य क्रिया ही सफला यह पुनराचारवान शिष्ठ क शिष्ठो यो वेद प्रमाणवान को क्रिया भ्रष्ट प्रश्न किसकी क्रियाएं सफल होती है उत्तर जो सदाचारी और शिष्ट है उसकी क्रियाएं सफल होती है प्रश्न शिष्ट कौन है प्रमाण मानता है अथवा वेद के उपदेशानुसार आचरण करता है वह शिष्ट है। प्रश्न कौन जीवित रहते हुए भी मृत है उत्तर जो वेदानुसार कर्म नहीं करता वह मृत प्राय है को धन्य सन्यासी को मान्य पंडित साधु कह सेव्यो यो दाता को दातामानुते प्रश्न धन्य भाग्यशाली कौन है उत्तर सन्यासी प्रश्न सम्माननीय कौन है उत्तर जो विद्वान और सदाचारी है वह सम्माननीय है प्रश्न कौन सेव्य है उत्तर जो दाता है वह सेव्य है प्रश्न दाता कौन है उत्तर जो प्रार्थी को संतुष्ट करे वह दाता है कि भाग्य देहवता कशन पापम जपत कह पूर्ण प्रजावान्या प्रश्न शरीरधारियों के लिए भाग्य क्या है उत्तर आरोग्य अथवा स्वस्थ जीवन शरीरधारियों के लिए भाग्यवान वस्तु है प्रश्न कौन फलवान अथवा सफल है उत्तर जो अपने क्षेत्र में कृषि स्वीकृत करता है वह सफल है प्रश्न किसे पाप नहीं लगता है? उत्तर जो भगवान के नाम का जप करता है उसे पाप स्पर्श नहीं करता प्रश्न पूर्ण कौन है उत्तर जो प्रजा गुणवान संतति वाला है वह लौकिक दृष्टि से पूर्ण है किम दुष्क नाड़ जन मनसो निग्रह सततम क्रो ब्रह्मचर्य सचास्खलिध्वरी तो तस्क प्रश्न मनुष्यों के लिए अति कठिन कार्य क्या है उत्तर निरंतर मन को नियंत्रण में रखना मनुष्यों के लिए सबसे कठिन कार्य है प्रश्न ब्रह्मचारी कौन है उत्तर जिसका वीर स्खड़ित न हो और अपनी शक्ति को उच्च केंद्रों में धारण कर सके वही ब्रह्मचारी है